या यदि हेतु फलोदा को दोष है तो फल कार्य और कारण भाव का उद्भव होता रहे तो उनमें क्या दोष है क्यों आप इस इतना परेशान होते हो कार्य कारण भाव नहीं मानने को तैयार हो आप इस पर जवाब में या उद्धेतु फलावेश संसार हेतु तो फलावेश संसारम न प्रबध्यते जब तक कार्यकारण भाव का आवेश का तब तक तावत संसार, संसार तो है, यह संसार आपके लिए आयतः उन विस्तार को प्राप्त होते रहता होते रहता है माया में संसार है इसका आदि कुछ नहीं है कल्पना आरोपा है जितनी कल्पना करो उतनी ही आपके लिए संसार लंबा चौड़ा रहेगा यही होता ही आदमी का देखो कितना हो यदि आदमी शुरू से बचपन से ही ज्यादा दोस्त यार कुछ ना हो तो उसकी संसार कितनी लंबी चौड़ी होगी माता पिता भाई बहन चो अपने घर उतनी है। से भी कोई संबंध नहीं मित्रता ना रखे कहीं भी आना जाना नहीं खुल गया, पड़ गया वहाँ गया। दोस्त नहीं कौन है वैसे ही बड़ा होते जाए वो हो। तो माँ भी मर जाए ये संसार में अकेला खुद ही है कोई है नहीं शादी ना करे कोई रिश्तेदार ना हो कुछ भी ना मतलब तो उसकी अपने अलावा उसके तो लिए कुछ भी नहीं, नहीं है और जितनी आप समझ जोड़ते जाएंगे उतनी ही आपके संसार बढ़ते जाएंगे भी मेरा वो भी मेरा वो भी मेरा वो भी मेरा वो भी मेरा, मेरा, मेरा कल्पना कर दे जाओ लोग तो लिस्ट बना करेंगे ना हमारी तरह चेड़े हैं हमने को मंत्र दीक्षा दे दिया है माला पहना दिया है सबका लिस्ट है और ड्रेस है और घर बार आती जाती रहेगी नहीं रहेगी वो जवाब में आए पहुंच जाएंगे वहीं पर क्या मुझे चढ़ गई दूसरा का तो नहीं हो गया डर बकरी से चुट जाएगा क्या जा तेरे ना बढ़ेगा देखते रह गए संभालते रहो फ्री संसार बना लेते हैं फिर परेशान टेंशन 24 घंटा टेंशन में रहते हैं बड़ा संसार हो के क्या करें कोई अंतरी बढ़ते ही रहेगा जितनी कार्यकारण भाव बढ़ाओ उतनी ही बढ़ते रहेगा और जिस क्षण हेत फला से क्षीणे कार्यकारण भाव क्षीण हो जाने पर आपके लिए नहीं रह जाए तो दिया, तब उस विद्वान के लिए संसार न और तो संसार को प्राप्त ही नहीं होता क्योंकि उसके लिए संसार नहीं रह जाता। स्वयं की कल्पना है जितना विस्तार कर लो उतनी है जितना समेट लो उतना है। हित फलावेश नब तक सम्यक दर्शन के द्वारा कार्य कारण कार भाव का जो आवेश जो आग्रह है वह निवृत्त नहीं होता जब तक क्षीण नहीं हुआ संसार तो दीर्घो तब तक संसार बहुत लंबा चौड़ा रहेगा जब निवृत्त नहीं है उसके लिए संसार है और कितना है बहुत लंबा चौड़ा है जितने फैला लो उतनी है कमी रह जाता है फैलाते जाओ फैलाते जाओ बड़े बड़े बनियों को देखो बड़े बड़े अरब बिजनेस हो उस देश का भी फैक्ट्री कर दो उस देश का भी फैक्ट्री कर दे, संसार भर के जितने भी है कितना तुम खरीदते जाओगे वहां का भी खरीदना है वहां का भी खरीदना है भारत जैसे फैक्ट्रिया खरीद ली बड़े बड़े जितने एक व्यक्ति दूसरे जितने भारत में गिलास फैक्ट्रिया थी ग्लास बोतल वोतल बनाने वाले सबको खरीद लिया अब आने ही बंद कर दिया पर आता था और तमन्ना पूरी हो गया जरूरत है भारत का उसके में मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति गिलास की बोतल न बनाए मेरे हाथों तो से फैक्ट्री होनी चाहिए ये भी फैक्ट्री खरीद लिया यहाँ वाले भी सोमारे ग्लास हो गया तमन्ना देखो और विस्तार करो और विस्तार ऐसे महात्मा एक आश्रम बनाओ तीन बनाओ चार बनाओ, बनाओ, बनाओ, उधर भी भी इधर हर जिला में होना चाहिए, फिर फिर हर में, फिर हर राज्य में, कोई आदि अंत ही नहीं कहा जाएगा तो इसमें कहते हैं उसका विस्तार होते जाता है पुनः हित है और जहां वो हित फलावेश आग्रह छोड़ दिया आपने तो संसार न प्रदे कारण तो कार तो वा तो ही तो तो तो आपने निर्णय ले लिया फिर आपकी श्रुतियों में उत्पत्ति विनाश की चर्चा क्यों की गई है आजाद आत्मनोन नास्ती एवं अज आत्मा से अलग कोई तो दूसरा वस्तु ही नहीं है जब ऐसा सिद्धांत आपने निर्णय कर दिया तब कथम हित प्रेम संसार से जो उत्पत्ति विनाश उच्चेते संसार का कार्य का वर्णन करते हुए उनकी उत्पत्ति और विनाश की चर्चा आप कैसे कर रहे हैं कथम उच्चेते अगला प्रश्न त्वया है अब पीछे विश्राम नहीं होना चाहिए के बाद विश्राम काटते हैं सुनो तब जवाब देते हैं बस सुनो क्यों कहा गया कार्यकार में में जायते सर्व शाश्वतम नास्तित नई सदभावन हजम सर्व उदस्त नास्त वई समृत्या जायते सर्व अविद्या माया अविद्या माया समृति शब्द वास्तव में बौद्धों का शब्द है जानकर क्योंकि मांडू की कारिका जब बनी है ये इससे पहले माध्यमिकी कारिका थी बौद्धों का उसी शैली में उसी का खंडन वो शून्यवाद बोल रहे हैं और हम पूर्णवाद बोल रहे हैं बस इतनी तो अंतर कर रहे हैं बाकी सारी प्रक्रिया उनकी कार्य कांडम शून्य हम इसलिए उनका हम गए सर्वपूर्ण आनंद इतना अंतर दुक्कम दुक्कम गाता है। और सर्वम है उनकी शब्दावली प्रयोग कर लेते हैं ये विज्ञप्ति मात्र था कई बार प्रयोग कर लिया विज्ञप्ति मात्र एक बौद्ध ने प्रयोग किया था शब्द और समृद्धि शब्द भी बौद्धों का है माया के लिए विद्या के लिए समृत्या जायते सर्वम माया से सब कुछ उत्पन्न हुआ है अतएव शाश्वतम नास्तित्व नही नहीं इसलिए ही सर्वस्य सर्वशिक्वे नहीं नास्तिक ये शाश्वत टिक नहीं सकते कितने देर, देर तक टिका रहेगा थोड़ी देर अब माया भी देखिए चीज बनाता है आपके सामने कितना देर टिका पाता लेकिन कुछ क्षणों के लिए इसे उसकी इतना तेज रहता रहता तर, है तरार से बोलते रहता है बड़ी तेजी से बोलते जाएगा एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप दिमाग वैसे होते जाएगा वैसे देखते जाएंगे दिमाग और आंख दोनों बांध देता है जादू की छड़ी होती है उसे बांध दिया अब आप वो जो बोलते जा रहा है वो दिख रहा है इसे जान करके एक चीज को ज्यादा टिकाने टिकाता नहीं है खुद जानता है खुद की वृत्ति टिकती नहीं है तो खुद की बने माया की वस्तु कहा से टिक जाएगी या वृत्ति बदली नहीं पर फिर जाएगा यानी उसकी अपनी वृत्ति बदल जाए संकल्प कर छोड़ा हुआ तो टिकेगा ही नहीं इसको क्या करता है कि अगला को पता ना चले मेरी वृत्ति बदल गई है वो तो वस्तु गायब हो गया है इसे जान के स्वयं भी वो वस्तु को बदल दिया जाता है माया भी है उनके सीक्रेट रहस्य कोई भी चाहू करो कोई मांत्रिक तांत्रिक हो समय कई लोग पढ़ाने वाले भी इस से कथाकार लोग प्रकार होते हैं कोई बीच उठे नहीं बोले नहीं दर दर दर दर, दर बोलते जाएंगे ऐसा बोलेगी अगले को सोचने के अवसर नहीं थे तो कथा का बीच में से. ऐसे बोलते जाएंगे एक से जहां देखो कोई बोर हो रहा है नींद आने लगी उसको हंसे मजाक चुटकुला छोड़ देंगे कहीं कुछ कहीं कुछ सब चेहरा देखते रहते हैं वो उसी हिसाब से बोलते जाओ उनको सिद्धांत से ग्रंथ से कोई लेनदेन नहीं होता कहीं का शुरू कर दे कहीं खत्म कर दे तो पता भी नहीं चलता कहा सुजा कहां खत्म हो गया टाइम हो गया छुट्टी पाई सद्भाव सर्वान सदभाव मैंने परमारु दृष्टि से तो सब कुछ अजनमा आत्मा ही है उच्छेद स्त्री अजल किसी के उच्छेद का प्रसंग ही नहीं होता क्या तो आत्मा उच्छेद होता नहीं कपड़ा फटेगा ना चित्र कहा से फटेगा जब तक कपड़ा है तब तक सारा चित्र बना हुआ जहां कपड़ा ही गया तो चित्र सारा स्वभाव रहेगा इसे सारा संसार तब तक रहेगा जब तक आत्मा क्योंकि आपका पर ही दिखाई दे रहा है जिसलिए आत्मा को उच्छेद होने से तेनाली उच्छेद रहा इसलिए इनमें किसी का भी उच्छेद ही प्रसंग का प्रसंग ही नहीं रह जाता अविद्या अविद्यान सती है अविद्याम नाम नास्तव देखो आमगिरी कार्य अविद्या से सब कुछ उत्पन्न होने के कारण से अविद्या के विषय में नित्य नाम को कोई चीज हो ही नहीं सकती है अविद्या दशा में प्रतियमान वस्तु कोई भी और वह नित्य नहीं हो सकता और परमार्मास कल्पना विनाश वस्तव हेतु कल्पना के बिना हेतु कार्य उत्पत्ति नहीं हो सकता अनुमान दे रहे आमगिरीगार आत्म नन्म विनाश हो नाव जानाश हो तुटस्त ना भी तुम तो तो तो युक्त हो तीय आत्मा में जन्म विनाश नहीं हो सकता क्योंकि आत्माकुटस्थ है उसे भिन्न किसी में मानो जो मान लिया जाए लेकिन भिन्न कोई है ही नहीं एक में तत्व कोई दूसरा है नहीं जिसे मान लिया जाए अटे विनाश नाम का चीज भी अपनी अपनी बुद्धि की कल्पना मात्र ही है, तो तो है महाराज आप जो है बंध मोक्षा व्यवस्था बंधन की उत्पत्ति बंधन का नाशक मोक्ष ये सब आपके तरफ नहीं बोलना चाहिए खत्या हम क्या बोलते हैं हम तो कहीं बोलते ही नहीं आप पूछते हैं तो जवाब मिलता है जो पूछता है उसके पास बंधन है बंधन उत्पन्न कभी हुआ था उसका विनाश चाहता है मोक्ष का साधन पूछ रहा है उसका हम जवाब देते हैं अपनी तरफ हैं कभी ऐसे सिद्धांत रूप में कथन नहीं करते हैं कि किसी संसार हुई थी या बंधन की उत्पत्ति ऐसा हम कभी कहती नहीं है केवल मन समाधान अर्थ केवल आपके मन का समाधान के लिए कह दिया है जैसे बच्चे के समाधान के लिए हट कर रहा है तो क्या करे हाँ चलो तू भी खेल ले तुम खेलोगे लेकिन तुम्हारी गिनती नहीं होगी तो आउट होगा हो तो, आभ्यार तो आभ्यार नहीं आउट माना जाएगा ऐसा नहीं होगा बता रहे बच्चों के अभिवेक की है मानता नहीं है चलो तुम्हारे लिए हम करण है बंधन उत्पन्न हुआ था अभी ये काम करो इससे तुम्हारा बंधन दूर हो जाएगा यह भी व्यवस्था पड़ेगा मानता नहीं ना तुम तुम के कार पीछे पड़े हो नहीं होता ही है तो ठीक है भाई अनु रूपों को न्याय जैसा देवता वैसा भोग लगता है भरवट पूजा भरवट देवता को हरवट पूजा, हरवट देवता को भरवट पूजा ऐसे कुछ बोलते बिहारियों जैसी देवता वैसी पूजा तो भैरव है पूजे वाले बाबा चारो भी पीते उनकी भोग लगती जैसी देवता वैसा भोग जैसा पूजा वैसे ही चलता जा रहा जैसा आपका जितनी अवस्था के जैसी आपकी सोच समझ है उसी हिसाब से वहीं से हम आपके निवास के खोलने के लिए समृद्धि अविद्या विषय लौकिको व्यवहार कहने का मतलब अविद्या लौकिकार नाम समृद्धि कया समृत्या के द्वारा जायते सर्व सब यहाँ भी के ऊपर एक नंबर जो टिप्पणी काट देना सुनो के बाद में भाषण में पहली पंक्ति में है ना सुनो के बाद समृत्या उसके पर एक नंबर है तो काट देना उसको नहीं है तो ठीक तो सुधार कर दिया है और दो नंबर कहाँ है और काट दो कर दो आगे समृद्धि के ऊपर अगला समृद्धि पर रख देना उसको ये वित्पत्ति है समृत्या श्लोक का प्रतीक लिया हुआ है ये समृत्ति हुई उस पर दो नंबर टिप्पणी है देखो समृद्धि अविद्याचक समृद्धि शब्दों अषय लाक्षण को अवगंतव्य है ना टिप्पण अविद्या का वाचक है वास्तव में समृद्धि अविद्या माया समृद्ध सब प्रया वाची है लेकिन तद में लाक्षण प्रक्रिया न्याय ऐसे समझना चाहिए सर्वाम तथा व्यवहारमात्र जन्मादि भाव इसलिए जन्म व्यवहार तेनालीर आधिगत मात्रेण शाश्वत नाई इसे ऐसे कोई वस्तु नहीं हो सकता जिसका जन्म व्यवहार कर रहे हो उनमें से कोई भी चीज नित्यो हो शाश्वत हो अत उत्पत्ति विनाश संसार आयत इसलिए कहा गया उत्पत्ति विनाश रूपये जो संसार है वह आयतः व्यवहार मात्र में वह जन्म आदि केवल व्यवहार मात्र के लिए है जो मान रहा है उसके लिए व्यवहार के लिए मानना पड़ेगा है कहना पड़ेगा परमार्थ तो किंतु परमार्थ दृष्टि विचार कर दे सत्ता के दृष्टिकोण से तो अजम सर्व आत्मस्मा जिसलिए सब कुछ आत्मा ही है आत्मा के अलावा कुछ भी अधिष्ठान का छोड़कर कल्पित कोई वस्तु की अपने स्वतंत्र सत्ता न होने के कारण से जितनी भी कल्पित पूरा का पूरा। में क्या? ये है, वस्तु में अधिष्ठान दृष्टिया है अधिष्ठान और घटवाड़ दृष्टि घटे बोलना पड़ेगा संसार मिथ्या बोलना पड़ेगा दो दृष्टिया आप चित्र को पट दृष्टिया देख रहे हैं एक चित्र दृष्टिया देख रहे हैं चित्र को पटदृष्टिया देखेंगे समझेंगे तो वह चित्र भी क्या है पट ही है शक्ति है वो और चित्र चित्र तब उसको है कि चित्र उसको मिथ्या अधिष्ठान से भेद करके देख रहे हैं तब तो कहेंगे अधिष्ठान ही सब कुछ है और कुछ है तो जाध उच्छेद जिसलिए उत्पत्ति आदि का अभाव है अतव उच्छेद नाम का चीज नाश नाम का चीज भी उस आत्मा में नहीं हो सकता केवल अतएव जिस आत्मा का उच्छेद नहीं है आत्मा से अभिन्न प्रतित होता वह सारा संसार का भी कस चिदी हेतु फलादे है किसी भी चीज कार्य कारण भाव आदि का भी उच्छेद नहीं होता यावत काल पर्यंत आपकी अविद्या है तवत काल पर्यंत संसार को इसलिए सापेक्ष नित्य था यावत काल अविद्यावत काल पर्यंत संसार भी नित्य है इसका विच्छेद नहीं होगा जहां अधिष्ठान में अपनी निगाह टिक गया आत्मानुभूति हो गई अप्रोक्षानुभूति हो गई तो अविद्या नष्ट हो जाएगी जैसे ही और संसार भी खत्म घट जाएगा तो पद दृष्टिया यहां जीवन मुक्त और मुक्त अवस्था ही सरकार कर्म से शरीर टिकना उ नहीं व्यवहार चलेगा उत्तर ही नहीं होते जहां अनुभूति हुई अनुभूति हुई ब्रह्मय शिक्षण इसलिए कहते हैं पर नास्ति, यथा पुरोवर्ति भुजंग अभाव अनुभवन विवेकी नास्ती भुजंगो रजुरे कथम रथ विवेशी ये भ्रांत अभिदा की जिस प्रकार से क्या होता है सामने में दिखाई दे रहा हुआ। उस रज्जु में जो व्यक्ति भुजंग के अभाव भुजंग सर्प के अभाव को अनुभव कर रहा है ऐसा दूसरे से क्या कहता है है है जो डरपोक डर रहा है। अरे भाई इसमें सर्प नहीं है ये रस्सी है तुम झूठे ही भयभीत हो रहे हो ये भ्रांत के प्रति अभिधान करता है भ्रांतु सुराधा देव भुजंग भी तो सन लेकिन वो वो? भ्रांत पुरुष, पुरुष यथार्थ ज्ञानी विवेक अगर कावा बात को विश्वास नहीं करेगा करेगा तो क्या अपने अपने ही से, अपने ही अपराध अपराध से, अधिष्ठान अज्ञान रूपादेव, हैं, अधिष्ठान का अज्ञान रूपी अपराध के वजह से, वो इतने मात्र से उस विचन उस मूर्ख दृष्टि को देखते हुए दर्शन और ये व्यावहारिक जन्म आदि के जो कथन करने वाला श्रुति वचन इनका कहीं भी परस्पर विरोध नहीं है सृष्टि के कथन करने वाली श्रुतियों श्रुति वचन जो है वो अविवेकी का दृष्टिकोण से कही जा रही है और जो जोन करने वाले वाक्य वो भी की का का। इसलिए कहीं सर्व कोई नहीं है विवेकी का दृष्टिका इसमें समृद्धि पूर्व कारिका का उसी का विस्तार कर समझाने जा रही देखिए धर्म जायंते जन्म मायोपम ते श्याम साचम माया धर्मा धर्मा न विद्यते धर्म ये ये ते जायंत न जो लोग जिन धर्मों को जिन पदार्थों को वस्तुओं को उत्पन्न होते हैं ऐसा कहा करते हैं वास्तव में वे उत्पन्न ही नहीं होते फिर इनका जन्म और कैसे हुआ भज माओपम जन्म तेषा क्योंकि उनका ये जन्म है वह माया संतृष्ट है पर वास्तव में ये हम माया भी नहीं साचा माया नहीं कहेंगे ना फिर माया और आत्मा दो हो गया द्वैत फिर भी खड़ा हो गया फिर तो आत्मा है और उस पर संसार को दिखाने वाली माया नाम की दूसरी चीज है दो चीज हो गई दो चीजों हो के तो द्वित द्वैत हो गया द्वैत गई कहे, कहे नहीं साचा माया जैसे वास्तव माया भी नहीं है वो तो केवल आपको समझाने के लिए कह दिया गया एक माया नाम की चीज है आत्मा को आवरण कर दिया अरे आत्मा को कौन आवरण कर सकता है को कैसे जागे जागे जागे जागे नहीं हुआ। वो तो जगत है कार्यक्रम वही मान रहा है तो उसके लिए कहना पड़ता है यारे भाई तुम जो जगत मान रहे हो ये जो कार्यक्रंडवादी व्यवस्था कहाँ है बताओ कहाँ उत्पन्न हुआ कैसे उत्पन्न हुआ किससे उत्पन्न हुआ कहा टा हुआ है किसमें उसमें तो निलीन हो जाएगा ऐसा सब प्रश्नों के जवाब देने के लिए बीच में माया को मान लिया गया कोई भी समस्या खड़ी हो जाए समस्या का समाधान क्या कर करते हैं आप गणित में एक्स। कहते हैं ना तो गणित में क्या होता है आपको हल करने दे दिया तो आपको कहेंगे वो जवाब एक्सपे कहा जाए फिर एक कोई फार्मूला लेंगे आप उसको लगाएंगे और उसको एक्स के साथ जोड़ करके जो और दीवी बातें हैं उनको उसमें लेकर दिया और अंत में एक्स इज इक्वल टू तो से जवाब ये चीज है ऐसे हम लोगों को भी आगे पूछ रहे हैं संसार हो गए वो दुनिया और बातें पूछा तो कहना पड़ता है फिर तो माया नाम के लेके भी माया फिर तो माया क्या चीज है कई बार एक्स को भी तो आंसर आ सकता है ना कि नहीं आएगा क्या ऐसा भी प्रश्न दे दिया गया जिसका आंसर क्या है जीरो तब क्या होगा एक्सेस शुरू आपने किया एक्स इक्वल टू अंत में जीरो ही तो आएगा माया इज इक्वल टू जीरो माया है नहीं हमारे प्रश्न का या जो लोग प्रश्न रखे हैं उसका जवाब जो माया है वो भी वास्तव में आएगी इसलिए अगर ये भी आत्मानो अन्य धर्मां जो लोग कहते हैं जो अनेक आत्माएं जीवात्मा उत्पन्न हुए हैं और पड़े संसार उत्पन्न हुआ ऐसा धर्म शब्द कह दिया सबसे आत्मान धर्मते घटा अनात्मान इसलिए जानकारी आत्मा और अनात्मा जितने भी ग्रह सर जायती कल्पियंत उत्पन्न हुआ ऐसे कल्पना करते हैं लोग व्यवहार व्यवहार करते हैं कार्यक्रम में शब्द है ना वो पूर्व कार्य का करने के लिए इति एवं एवं प्रकार प्रकार निर्देश है पूर्व कार्य का जो कही गई संवृत्ति है उसी में निर्देश करने के लिए हाँ लाया मायावय है धर्म आजादे नते तत्व परमार्थ तो जायते माया से ही ऐसा जो जड़ चेतन में भाव आप देख रहे हो ऐसा उत्पन्न उत्पन हुए हैं वास्तव में तत्व परमार्थत नही हुए हैं युद्धिया जन्म और यह जो पुनः कहा जाए क्या समझाने के लिए कि वह समृद्धि से अविद्या से जन्मा हुआ है तेषा धर्म विदोक्ता नाम यथा माया जन्म तथा अपारमार्थिक अपारमार्थिक होने के नाते समृते से से जो जन्म हुआ है से हुआ है धर्माणाम जट चेतन भागों का यथा माया जन्म जैसा उसका माया से जन्म होने के नाते उसका स्थिति उसका वृद्धि उसका जो आ, परिणाम अपक्षय विनाश ये सारा विकार जो गया है क्या है माया मई जैसा जन जय भले पता ना एक बार जैसा भूत वैसा जवाब। आप बताया तो एक बार दृष्टा जब देख लिया पंडित जी जान लिए समझ गए कि ये जो है झूठी नाटक कर रही है और सर कोई भूत सवार नहीं है वास्तविक भूत सवार जानती इलाज लेकिन जब मालूम है यहाँ वास्तविक कोई भूत ही नहीं सवार है तो क्या करें? अब कोई मंत्र मंत्र मारने से थोड़ा जाएगा वो अम तो ये रहा था उन्होंने क्या क्या बना दिया आगे तो बनाती थे वगैरह लाभ ना धुआं देने के लिए और उसको ला लाल मिर्च डाल के पकड़ ले बाल पहले लगा दिया ले भागेगा भागे असली दवाएं मिल गई और बुध भाग जाएगा दो बार रे एक्टिंग करेंगे कि जानते न फिर वो वहीं ले जाएंगे ससुराल वाले छोड़ेंगे ही नहीं वो फिर से दिया। उसी हमेशा के लिए गए तो जैसा भूत वैसा दवाई तो वैसे हाँ पर भी जैसा जन्म वैसा बाकी सारा कार्यक्रम को जन्म जब माइक है तो बाकी जितने भी आगे होने वाला है सब माइक ही होगा और क्या होगा इसलिए कहते यथा माया जन्म तथा तथा तो मारे जिसलिए इंद्रजाल जन्य के समान ये सब कुछ है उत्पत्ति उत्पत्तिया है इसलिए उसी प्रकार से इसके जितने भी अन्य विकार आदि है सारा वो सब को भी मायामय करके निश्चय कर लेना चाहिए माया नाम वस्तु फिर तो माया नाम के द्वितीय वस्तु आ गया फिर तो अद्वैत कहा रहा एक आत्मा और दूसरा माया ऐसे दो वस्तु हो गया तो हो गया तो नहीं बा मैं समझ सोचो भाई ये माय को माया नाम कोई चीज है ही नहीं वास्तव में माया यहाँ अमाईकत्ता माया खुद माइक है क्या तो माया से पैदा हो गए उसको माईक कहा जाएगा आविद्यक है से जो पैदा हुआ वो आविद्यक है अविद्य खुद भी आविद्यक है क्या नहीं है ना इसका इसका दो परमार्थिक है कि जो जो आविद्यक है वो अव मिथ्या जो जो माया से पैदा हुआ वो सब मिथ्या है माया मिथ्या नहीं है कि माया माया से पैदा नहीं हुई माया स्वयं माईक माया नहीं है एक यदि माया, माया आप तो जिस माया से आप इसको सारा उत्पन्न हुआ अत आपने सारा चकुत्व मिथ्या क्यों माईकत्वा मायानी होने से कहता हम कहेंगे माया माइक नहीं है अति मिथ्या नहीं है सत्य है माया सत्यम क्यों अमाईकत्वा माया माया अजन्य आत्मवत दृष्टान आत्मा ही है ये भी सत्य हो गया दो सत्य हो गया पर द्वैत हो गया नहीं वह ऐसा मत नहीं वा साक्ष माया माया नवि नहीं है माया ही थी क्यों फिर माया का माया का लक्षण क्या कदम माया अविद्यमान्याख्या माया उसी का नाम है जो अविद्यमान को दिखा दे विद्यमान का दूसरा नाम माया जो है ही नहीं फिर भी दिखाए जाए इसी का नाम माया यही इसका विप्राय है तो पूर्व पश्चिता धर्म जन्म जन्म मायोपम है इन सकल पदार्थों का ये जो आपने कहा उसी को आप दृष्टांश समझाइए कैसा हो सकता है तब दृष्टान समझा रहे हैं जय सातवार मायामय बीज है वैसे से उसका मायामय अंकुर ही होगा मायामय अंकुर है उससे होने फल फल फल भी होगा होगा होगा होगा उस फल के अंदर जो बीज बीज वो ये माया ही तो होगा। और क्या कागज का पेड़ है तो जो फल लगा है वो भी कागजी होगा और क्या होगा असली फल लग जाए उस पेड़ में तो कागज पेंटिंग बना दिया आपने तो आम का पेड़ बना दिया और जैसा पेड़ वैसा फल तो फल कितना मीठा होगा जैसा फल उतना ही मीठा होगा कुटली भी वैसे ही होगी सब कुछ वैसा ही होगा तो कागज का पेड़ कागज का आम कागज का रस कागज का फल कागज का जो बीज कागज का सब है उसी प्रकार यहां पर भी सारा तब तो कहते यथा माया माया बीजात जायते तंकुरा ना चौदी सुना यथा मायामय आदमी जायामय आम राज्य के बीच से मायामय अंकुर होता है और वह अंकुर से पुनः पौधा पौधे से पेड़ पेड़ से फल फल से फिर बीज इत्यादि क्रम दिखता है उसी प्रकार से ऐसा जो अंकुर वास्तव में नित्य न ना उसका नाश होना है झूठा अंकुर झूठा नाश झूठा उत्पत्ति झूठा सब है नाश हो नित्य हो वो जो उत्पन्न अंकुर क्या होगा इसलिए नित्य होगा क्या नहीं होगा और उसका नाश होने की जरूरत है क्या नाश होने की जरूरत है कोई नाश भी नहीं होगी तब तक धर्मेश योजना वैसे इन सघल के विषय में जन्म नाश आदि योजना समझनी चाहिए जैसा जन्म वैसा नाश में जो में सर्प का जन्म हुआ है जैसा उसका जन्म है वैसे उसका नाश है अर्थात तो वास्तव में जन्म है ना नाश ना है नित्य वो न उसको मानने की जरूरत है ना केवल नाश होना है नित्र ना जाना इत्यादि व नहीं होता बस व्यथा माया मया आम्राद बीजा माया मैयाम्र बीजे जैसे जो है आप आम का गुटली दिखा दी पीछ दिखा दिया देखिए आम का इतना सुंदर गुटली देखो ऐसे वो कर देगा गुटली हाथ में आ गया हाँ देखा और वही गमला गमले पे पेड़ पेड़ में पे सारा दिख में लग जाता है आम आम भी लग गए आ, आम भी खा रहे हैं सब सबको दे दिया उसने की खाओ और सबने वापस कुटली दे, देखो सारी गुटली इधर है वो देखा हाँ गुटली थी अब भी गुटली तब भी गुटली सदा गुटली और कुछ ही नहीं वहां लेकिन उसका माया में बीच से माया में वृक्ष माया में सारा चीज हो गया वैसे सारा संसार है आपकी अपनी माया की महिमा है मैं भी किसी और के पास नहीं मतलू कोई ईश्वर है उसका समाया बैठा होगा उसने अपनी माया के खेल खेल रहा होगा मम्म माया तो रिक्त गीता मैं कहा लेकिन मम्मा कौन है वो क्षेत्र के तो वो माया किसी फिर आपकी अपनी हुई जो कौन है बड़ा आश्चर्य पहले हर से भूल गए टार से टाट से ढूंढना क्या विस्तार बता चुका हो ना वही हाल हो रखा स्वयं की भूल से स्वयं परेशान है इसलिए उस अंकुर को नित्य मानना भी उचित नहीं विनाशी मानना भी उचित तो नहीं है अब तब तक की वास्तव में उत्पन्न नहीं हुआ उसको नित्य मानना क्या विनाशी मानने की क्या जरूरत है क्या सदरूप है वो तद्वदेव ठीक उसी प्रकार प्रगत धर्मेश जन्म उसी युक्ति को आप लगा दीजिए जन्म नाशादी का विषय में कहा सकल धर्मो में मैंने जट चेत्र विभाग संसार आप देख रहे हो इन सभी में उसको घटा देना न तो परमार्थ धर्मान जन्म नाशो जित्रता कहने का तात्पर्य है परमार्थता जट चित्र विभाग का वास्तव में जन्म हुआ है न ना नाश होना ही है ये इसका तात्पर्य परमात्मा में परमात्मा क्या है फिर जितनी आत्मा है जो आप अनेक आत्मा अनेक जीव बोल प्रतिशर कहते ना नहीं आएंगे अनंता कह दिया सारी आत्माएं वास्तव में आज ही है सब आज है जितनी भी प्रतिबिंब है सब आज ही है क्योंकि बिंब भिन से भिन्न है नहीं। अनेक प्रतिबिंब की भ्रांति है नहीं तो भाई इसीलिए शाश्वता प्रतिबंधित उपाधि सर्वधर्मेशभिधा ये विवेक त्र नोचते सर्वधर्मेश सभी अजन्मा धर्मों में शाश्वत और अशाश्वत विदा नित्य और अनित्य ऐसा नाम से किसी क्यों क्या नामों की प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती है यह अनित्य है यह अनित्य है यह जो है नित्य है और वह अनित्य है इस प्रकार से आप व्यवहार ही नहीं कर सकते जैसा चित्रपट में भी ये राजा है ये मंत्री है ये हम लोग की अपनी अपनी व्यवहार है वास्तव न राजा है ना कोई मंत्री है क्या है वह पट में राजा पैदा हो रखा है क्या मंत्री पैदा हो रखा है क्या वहां पे ना उनका विनाश होना है न कुछ होना है उसी प्रकार यहाँ पर इसलिए कहते हैं यत्र वर्णान वर्तन दे जिस यथो तो वाच कोई शब्द की प्रवृत्ति नहीं हो सकती शब्द का शख्यार्थ खड़ा हो गया तो वाचार्थ नहीं है लक्ष्यार्थ नहीं कोई अर्थ नहीं घटने वाला कि शब्द ही नहीं ब्रे हो सकता वास्तव वास्तविक शब्द बोलते ना आत्मा ब्रह्म ये भी सापेक्ष ब्रह्म ने क्या बृहत्त ब्रह्म है कार्य कौन से ब्रह्म कार्य किसकी दृष्टि में व्यापक है ये जो आव्यापक अज्ञान काल में अनुभव हो रहा है ना इसके अपेक्षा से मान लिया जाता है यह सब आव्यापक है तो कोई व्यापक होगा जिस अधान में यह दिखाई दे रहा है उस व्यापक तत्व को लेकर उसका नाम ब्रह्म आपने आदती इत्यादि विपत्ति को लेकर आत्माशक्ति बना है पर ये सब सात सही है वास्तव में उस तत्व को नाम भी नहीं ले सकते कोई शब्द नहीं हो यही तो विशेषता थी उस बुद्ध भगवान का जब भी उन्होंने आत्मा के, तो के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या किए चुप बैठे आत्मा के बारे में दक्षिणामूर्ति भगवान से पूछा गया तो दक्षिणा मूर्ति भगवान क्या किए तब तो? कोई वेदांत नहीं पढ़ाए चुप बैठ मौनम गुरु व्याख्यानम है ना शिष्यास्त संशया लेकिन बुद्ध भगवान ने वही शै अपनाया मौन तो हो सुव्य व्याख्यान शिष्याश हो गए ना समझे नहीं गुरु क्या बोल रहा तैयार नहीं थे ना वो ऋषि रूप तैयार थे उनके अंतर तैयार थे मौन के माध्यम स्वरूप चिंतन गुरु ने किया तो उसका तुरंत सब शिष्य प्रशिका भी हृदय साफ शुद्ध था जितने संशय ग्रंथिया टूट गई हो गया कहा गुरु तैयार है अपने स्थिति में खड़ा बैठ जाए और उसको उस तरंग को छोड़े तो जो ग्रहण करने की योग्यता तो चाहिए ना जैसे आप देख देख तो रेडियो की दुकान में जाओ क्यों तो इतने मॉडल है बराबर है तो अरे किसी को आ करो तो स्टेशन खोल कर रहेगा और किसी को दूसरा लो थो तो थोड़ा ठीक है कभी पकड़ता है कभी छोड़ता है खुर तो करता नहीं कोई दूसरा ऐसे अनेक क्वालिटी बने हुए है ना 500 रुपया से लेकर 200 सौ रुपये भी मिल जाते हैं छोटे छोटे एक ही स्टेशन पकड़ता स्टेशन पकड़ेगा ही नहीं एक ही स्टेशन देगा ऐसे वाले भी मिलते तो इसी तरह से यहां पर भी वो पकड़ने की जो क्षमता है ना शिष्य में सबका अपना अलग अलग है सबका रेडियो अलग अलग क्वालिटी के कोई तिर है कोई मर्फी का है कोई बर्फी का है का है का अलग अलग कंपनियों के अलग अलग क्वालिटी की है अलग अलग मॉडल है अवसर के अंदर धारण शक्ति ग्रहण शक्ति सब अलग अलग सामर्थ्य इसे ग्रहण नहीं कर पाते तो गुरु का क्या और लोक में दोनों दृष्टांत है दो गुरु हुए संसार में तो मौन पर किए नतीजा क्या निकलना एक गुरु ने जो मौन पर किया उससे शिष्यों का ज्ञान हो गया और दूसरे गुरु ने मौन व्याख्यान किया भ्रांति में पड़ गया है ना बुद्ध भगवान और के दोनों का दोष है तो तो नहीं इसीलिए वहां पर विवेक का कथन करना भी उचित नहीं होता विवेक में इतने भेद आदि का पूर्व समझानी कोषण करना भी उत्पन्न नहीं हो सकता उत्पादित ना शक्यत है आत्मसु अजय सभी आत्माए नित्य है नित्य मात्र सत्ता देखो नित्य है वो एक रस घन है वो विज्ञप्त मात्र लेकिन शून्य किसे भाषा का बौद्धों से अलग करते हुए विज्ञप्त मात्र सत्ता केश का सत्ता है जो शून्य तो शून्य अगर तो सत्ता नहीं होती ना बोलिए होता था सत्ता नहीं सत्ता के जोड़ दी शून्य नित्य होने से एक रस है विशेष का नाम एक रसता, जाती भेद वो, वही एक रसता है, विजाति भेद इन सब से रहित होने के नाम ही एक रसता। ऐसा विज्ञप्ति मात्र सप्ताह सप्ताहता वह आत्मसु आत्मसु शासु तो अश्वतलती है नित्य अनित्य इस प्रकार का न अभिदा, अभिधा नभिधान प्रवृत्ति कोई शब्द की प्रवृत्ति हो नहीं सकती है यत्र जिस विषय में ये वर्ण दे जिन विषयों में वर्णों के द्वारा वर्णन किया जाए जिनके द्वारा वर्णन किया जाता है उनको वर्ण कर दे आई वर्ण क्यों पड़ा तो आ ई इ ऊ इनका नाम वर्ण जो पड़ा ये देख दिया वर्ण्यंते ही अर्थाण जिन अक्षरों के द्वारा किसी वस्तु आदि का वर्णन किया जाता है उन अक्षरों से हम क्या कर रहे हैं किसी ने किसी वस्तु का वर्णन करते हैं इसलिए उन अक्षरों का नाम वर्ण कर दिया गया यने विष्णु मने का महा है ना शिव सूत्र में तो बड़ा विस्तृत रूप में है हर अक्षर का बारे में कैसे उत्पन्न हुआ पहले तो अ कहां से आया कहते आ था केवल आनंदी आनंद था आनंद आनंदी आनंद उस आनंद में माया के कारण संकोच हो गया और रस हो गया हस हो गए क्या हो गया ओ हो गया और ही विष्णु है वचन चेतन हो गया ना वो ही विष्णु अब जहां वो हुआ उसमें कामना जगी। देगी अस्यापत्यम काम और वो भी क्या था वो भी पहले दीर्घ था दीर्घ ई था अस्पनी ही विष्णु का पति कौन है लक्ष्मी को ई दीर्घिकार से बताया आओ और उन दोनों से संबंध मगर बेटा हुआ बेटा इनकी सूत्र है है। ना? आकार से, से होता आप देखो विष्णु, अस्य अपत्यम उनका बेटा अदन घस धन ई प्रत्यय होगा ई कचेगा अल ई अः बच गया मानी बेटा हो गया अकार का बेटा कामदेव ऐसे सारे अक्षरों को इसे हर एक अक्षर किसी वस्तु का वर्णन करे कि नहीं कर रहे उनको वर्ण संज्ञा दे दिया गया शब्दा न प्रवर्तन दे अभिधातुम प्रकाशितुम न प्रवर्तन दे वे जो वस्तु का आत्मा उनका अभिधान नहीं कर सकते प्रकाशन नहीं कर सकते अर्थात प्रकाशन करनी है अभिधान करने के लिए प्रवृत्त हो नहीं सकती इस कथा विवेको विविता त्यो अन्य ऐसा ही है ये नित्य इस परस्पर भेद भेद गो कैसा हो भी तथा उस विषय बताओ कदी अन्य है ये अनित्य है इस प्रकार से भेद पूर्वक कथन करना न उच्यत है यह कथन हो नहीं हो सकता जो क्या प्रमाण है ईश्वर के प्रमाण है ये दो, थी। इत्रों दो की कारिका दो कारिका जो पहले पढ़े उसको दोबारा ला रहे हैं पहले जो पढ़े थे वो जन्मालि के आशंका का निवृत्ति के लिए था और अब यहाँ प्रतिपादित प्रतिपादक भाव शब्दार्थ भेद शब्दार्थ को लेकर शब्द के द्वारा वह वाच्य लक्ष्य इत्यादि का निषेध करने के लिए प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव को निषेध करने के लिए उन्हीं चल दिमा बस वहां यंत्र कर दिया वह मन शब्द है या है शब्द प्रयोग कर दिए अद्व दया भाषा तथा जाग्रन्न संशरे प्रकरण का उन्तीसवीं और तीसवीं कार्वेंटी नाइन थर्टी पिछले प्रकरण का यथा स्वप्रे जयप्रवस्था में माया माया के द्वारा ही ये चित्तमन ग्राह ग्राहक रूपेण द्विया भाषण ग्राह्य ग्राहक रूपेण भाषित होता हुआ चलती द्विताभाष रूप से स्मृत होता है प्रकाशित होता है ठीक वैसे ही तथा तो जागृत भी जागरकाल में भी चित्तम या मन ने ही क्या किया है माया से विद्या के द्वारा द्वया भाषल नाना रूपों में ग्राही ग्रह से प्रकाशित हो रहा है स्मृत हो रहा है समझो इस पर अवतरण का बड़ा सुंदर है देखिए आनंदगी आत्मा शब्द अघोषरत्व यदि आत्मा किसी शब्द का विषय नहीं होता है तो फिर ये सारे वेद उपनिषद शास्त्र शब्दों के द्वारा तो आत्मा का वर्णन कर रहे हैं ना जब शब्द उस आत्मा के बारे में प्रवृत्ति नहीं हो सकता है फिर आप इन शब्दों के जाल बिछाकर आत्मा तो को समझाने की चेष्टा कैसे कर रहे हैं कथम असो व्याख्या तो शब्द रेव प्रतिपादिता फिर व्याख्याताओं के द्वारा इस आत्मा को शब्दों के द्वारा कैसे प्रतिपादन किया जा रहा है प्रतिपादि आचरण होने पर सुंदर प्रतिपादित प्रतिपादक रूपम द्वैतम वास्तव में यह प्रतिपादित प्रतिपाद रूप जो द्वैत है यह भी अविचार रमणीय वस्तु है जब तक विवेक नहीं जगह तब तक बहुत सुंदर परिषद बढ़िया है ये शास्त्र वो शास्त्र बड़ा ज्ञान दे रहा है बड़ा ब्रम चिंतन हो रहा है जब तक पूर्ण रूपेण ब्रह्मानुभूति नहीं हुई स्वरूपानुभूति नहीं हुई तब तक साब आपात सौंदर्युक्त है बाद में जगति नहीं रह जाएगा तो वेदगा आपके लिए शब्द शब्दगा रहेगा कोई चीज कोई चीज नहीं चित्त स्पंदन मात्र ये केवल चित्त स्पंदन मात्र विचारम विन मनोहरिचार सुंदरम प्रतिपादित प्रतिपादित रूपम द्वैतम इसी बात दृष्टांत दर्शन समझा दिया जैसे स्वप्न में सारा द्वैत अच्छा लग रहा है ना बहुत सुंदर दृश्य बना लिया है बड़ा आनंद ले रहे हैं वहां पे खेल रहे हैं नाच रहे हैं गा रहे क्या क्या हो रहा है इन कब तक है वो सब जब तक जगते नहीं कौन बनाए वो सब मन अपनी विद्या को लेकर खेल खेल रहा है वास्तव में जागृत भी है जब तक उस 100% से अपने जागृत नहीं आए तब तक तो वह सब मौज मस्ती था विवेक भाव के कारण से था इधर इस जागरण से जब ब्रह्म में नहीं जलेंगे जब तक ताव आप यह भी हमें सत्य महसूस होता है नहीं तो वास्तव तो में भी नहीं होते स्वप्न प्रतिपादित प्रतिपाद्य चित्त मातृत्व आप स्वप्न में भी तो ऐसा देख सकते हैं ना वहां भी पढ़ रहे हैं आप वहां पढ़ा रहे हैं सब तो स्वप्न हो सकता है सब तो सब क्या पढ़ना पढ़ाना वहां पे वहाँ शब्द तो प्रयोग करना वगैरह जो देखा उसी पर जागृत नहीं जो पढ़ना पढ़ाना ये जो देख रहे हैं ये भी सब झोटा ही है ना कोई पढ़ रहा है न कोई पढ़ा रहा है न कुछ हो रहा है विचित्र भ्रांति चल रही है सब की अपनी अपनी भ्रांतियां हैं और उसमें तालमेल बिठा करके भ्रांतियों को भी बड़ा प्यार से संभाले हुए हैंक्षण था तीसरे कहते हैं भासम चित्तम स्वप्न संशयः जैसे स्वप्न काल में अद्वितीय एकमे मन था अद्वयम चित्तम एकमित मन अकेला था वो क्या कर गया द्वयाद भाषित हो गया ठीक जागृत दबी जागृत अद्वयम तथा अद्वैत एकमद्वित मन है हो गया क्या द्वया भाषण ग्राह ग्राह भेजेगा दे भाषित होने लगा इसमें कोई संशय नहीं, न संशय यही सत्य से समझो लिख रहेवागोचर तो यह जो वाणी का विषय रूपेण दीख रहा है अद्वास्तों में वो अद्वै, अद्वैय पुष्प आरोपित उस मन कई स्पंदन मात्र से दिखाई दे रहा है न परमार्थता वास्तव में नहीं है उक्तार्थ उक्तार तो श्लोको। इन का का दोनों का अर्थ पहले हम कर चुके हैं। फिर दोबारा क्यों ला रहे हो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा ऐसे भी आशंका करें कभी करे जवाब दे नहीं नहीं ऐसा शंका करो हाँ पांच नंबर टिप्पणी देखिए जन्माशंका से भिन्न निवृत्ति के लिए निराशा वहां जो तीसरे प्रकरण में का निवृत्ति के लिए ये का प्रयोग की गई थी और अब जो लाया गया प्रतिपादित प्रतिपादी भाव की आशंका का निवृत्ति करने के लिए है तो ठीक है वाचो गोचरी भूत वाणी तो का विषय भूत द्वैत ये नहीं है क्षाणो इसके लिए को गतन करने के लिए एक और दृष्टान को सामने ला रहे हैं तो को करने और स्पष्ट करने जा दीक्षु वही दसान अंड जान स्वीर जान वापी जीवान पश्य सदा प्रचलन स्वप्नेप्रदृष्टा अपने स्वप्न में दसू दिशु स्थित प्रचलन में घूमता फिरता हुआ उसमें सभी प्रकार के जीवों को यान, सदा जिनको वो सदा देखता है वास्तव में वे स्वप्रदा से भिन्न नहीं होते हैं कहने का तात्पर्य स्वप्रदा देख रहा है और स्वप्रदा से भिन्न कौन है मन मन बनाया है और अप्रे से भिन्न दिख रहा है इसलिए स्वप्रकार का लिए सारा दृश्य उसके उत्पादक मन से अलग नहीं है और मन भी साक्षिता स्वप्न दृष्टा से अलग नहीं है अविद्या के द्वारा आप स्वप्न में मन का आरोप हुआ है और आरोपित उस मन ने कल्पित उस मन ने अनेक और कल्पना कर लिया इसलिए सारी कल्पनाएं जो जगत कल्पना है स्वप्न ने वह मन रूपी कल्पना से अभिन्न है और वह मन रूपी कल्पना भी स्वतंत्र सत्ता वाला न होने की से अधिष्ठानिक सत्ता से अभिन्न होने के कारण है अर्थात एक में पर है। तो कुछ भी नहीं है ठीक उसी प्रकार जागृत भी समझना चाहिए भाष्य गोचर से भाव द्वैत्या इस कारण से भी द्वैत गये अभाव जो वाणी का विषय बता शब्द विषय बता द्वैत का भाव को निश्चय कर लेना चाहिए